ऐसा ज्ञान ही होता है नाह मश्वर ऐसा प्रत्यक्ष होता है तो कैसे हम ब्रह्म इसे ज्ञान कैसे होगा ये संशय होता है और द्वितीय ब्रह्म है ब्रह्म में हूं और मेरे से भी कुछ भी नहीं ये सारा ब्रह्मांड दिखता है इतने जीव पशु पक्षी शत्रु मित्र सर्प आदि कितने सब दिखते हैं कुछ है ही नहीं कैसे ज्ञान होगा ये प्रमेय संशय की निवृत्ति मनन के दुगा? मनन होता है युक्तिया संभावित जो शास्त्र से श्रवण क्या युक्ति के द्वारा वो संभव है ऐसा हो सकता है मिथ्या होने पर भी प्रतीत होती है मतुरता नहीं होने पर भी जैसे स्वप्न में ऐसे बार बार तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा विचार करने पर ही मन में थोड़ी संभावना होगी पहले तो संशय रहता है संभावना है अन्यतर कोटि का संशय हाँ ये हो सकता है ये मिथ्या है स्वप्न में जैसे मिथ्या पर दिखता है सब इस जागृत में सब दिखता है कि जो तो सपने जैसे मिथ्या हो सकता है संभव है ये बहुत विचार करने पर बार बार करने से थोड़ी संभावना होती शब्द से कह दिया मिथ्या है ऐसा नहीं केवल तो सुन लिया बोल दूसरे को बताने के लिए नहीं अपने मन में दिमाग में बैठे तब जब संभावना हो तभी निधि ध्यान होता है तभी अहमअसीम ब्रह्म जैसे ब्रह्मकार वृत्ति होगी श्रवण मानन नहीं करके संशय निवृत्ति नहीं हो कोई सीधा कहे कि मैं, मैं निधि ध्यान कर लूँ निधि ध्यास करने में बढ़ जाते निधि करेंगे निधि ध्यास नहीं है और ध्यान करेगा मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ उपासना उसका नाम है उपासना हो सकती है निधि ध्यान नहीं निधि ध्यान तो श्रावण मानने के पश्चात ही होगा संशय निवृत्ति के बिना निधि ध्यास नहीं होता है जब तो संशय तो नष्ट हो जाएगा शास्त्र का तात्पर्य निश्चय हो गया और युक्ति के तरह हो सकता है ऐसा निश्चय हुआ लक्ष्यार्थ को समझा माच्यार्थ को त्याग और त्वम पदार्थ में तो पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ है वो लक्ष्यार्थ का पहले निश्चय करना है तम तो पद पदार का पदार्थ का लक्ष्यार्थ केवल रटकर याद कर नहीं तीनों शर्स से मैं भिन्न हूँ पंचकोष से विलक्षण हो अवस्था तरह साक्षी है ऐसा साखी अर्थ स्वरूप है बार बार विचार करके उसमें दृढ़ हो संशय नष्ट हो जाए कि मैं तीनो अवस्था का साक्षी तीनों शरीर से भिन्न थूल शरीर तीनों शरीय से भिन्न जागृत सपन सुश्रुति तीनों का दृष्टा ये तीनों दृश्य में रहे मेरे से भिन्न है ऐसा मैं तो क्या हूं ऐसा विचार करते करते देहादि से भिन्न जागृत सपन सुश्रुति तीनों अवस्था का दृष्टा तीनों से भिन्न स्थूल सूक्ष्म कारण से भिन्न शर्य से भिन्न स्थूल शरीर से सूक्ष्म कारण से भिन्न ऐसा निश्चय जब होगा तब ब्रह्माकार वृत्ति उसको कहते अहमअ्री ब्रह्म अंतकर्णवी से सर वृत्ति होती उसका नाम है निधिध्या श्रवण मनन करते करते जो संशय दूर हो जाता है तो ब्रह्माकार कारभि अपने र... आप शुरू हो जाती है यदि वैराग्य है और किसके मन में है कुछ करने के लिए प्रपंच करने के लिए तो ब्रह्माकार कारभगति कहा से होगी वैराग्य हो कि साक्षात्कार मुझे करना ही है इस जन्म में और श्रवण मनन के द्वारा समस्या नष्ट हुआ तो अपने आप ब्रह्मा कार्य र... श्रवण काल में भी हो सकती है श्रवण मनन करते समय श्रवण काल में जब श्रवण मनन पक्को हो जाता है श्रवण पक्को होगा तो मनन शुरू हो जाएगा मनन पक्को होने पर निधि ध्यास शुरू हो जाता है तो संशया नष्ट होने पर ही ब्रह्माकार वृत्ति होती है इधानी निधि ध्यास मधि ध्यास का स्वरूप कहते हैं साभ्याम निर्विचिकित सी तत्त आगे पढ़ो Suicide suicide <suicideicism> साभ्याम <craft Listenifies> का अर्थ श्रवण अभ्याम पूर्व श्लोक में कहे गए श्रवण मनन श्रवण मननाभ्याम श्रवण के द्वारा और मनन के द्वारा दोनों से निर्वी चिकित्सयचिकित्सा संशय निर्गता चिकित्सा यित्स अर्थ है संशय रहित चिकित्सा है संशय निर्विचिकित्सा का अर्थ संशय रहित अर्थ जो जीव ब्रम्ह की एकता है अर्थ है उसमें संशय नष्ट हो जाए साध्याम श्रवण मननाभ्याम श्रवण के द्वारा प्रमाण संशय नष्ट होगा मनन के द्वारा प्रमेय संशय नष्ट होगा दोनों संशय नष्ट होने पर अभी जो अर्थ जीव ब्रह्म की एकता है अर्थ और निर्विचिकित्सा हुआ संशय रहित होगा संशय रहित होने पर ही चेत स्थापित न तुम अभी संशय रहित तो होने पर भी चित्ती होगा अहम अस् ब्रह्म संशय है जीव ब्रह्म की एकता है अथवा नहीं तो हम ब्रह्म काम से डर विचार करने के डर लगेगा अहम ब्रह्म इससे विचार करते नहीं कहते ब्रह्म परमात्मा कुछ लोग दे तो आदि लोगों तो गाली करते ये लोग अपने को ब्रह्म करते करते तो जब तक संशय तब तो तक अहमद सिंह ब्रम नहीं होता है संशय नष्ट होने पर ही चित्त स्थिर होता है चेतस स्थापित कुछ स्थापना करना है अहमद ब्रह्म संशय रहित होने पर ही अहमद सिंह ब्रम चित्त स्थिर होगा चित्त स्थिर होने मात्र से निधि ध्यान स्थापित चेतस्यत एकता निकन एक तान विस्तार एक लगातार चले अहम अस्म ब्रह्म ऐसे विचार करते करते कहे पहले जिसको जो साधक मुक्श नष्ट होने पर कभी एक क्षण के लग जाएगा अहम अस्म ब्रह्म थोड़े समय के लिए फिर फिर सारा प्रश्न जो दिखेगा देह में अम वृद्धि हो जाएगी फिर ऐसे विचार करते, करते करते कभी थोड़े समय हो गया कभी बैठा सहित करते हैं निर्धारण करने के लिए ब्रह्मकार वृत्ति करने के लिए होता ही नहीं बड़ा कठिन होता है और विचार करते करते कभी अपने पे थोड़े समय में हो जाता है ये इसे थोड़े समय में कभी ब्रह्माकार वृत्ति हो श्रवर्ण मनने के बाद ही होता है पहले प्रयत्न तो नहीं करना श्रवर्ण मनने के द्वारा संशया नष्ट होने पर ही प्रयोग होता है पहले करो उपासना है वह अलग है किन्तु जो ब्रह्माकार वृत्ति है ये संशय निवृत्ति होने के बाद कभी थोड़े समय के लिए हो जाएगी थोड़े समय के लिए हो जाए तो ऐसे करते करते कभी दिन में दो बार तीन हो गया कभी थोड़ा अधिक समय रह जाएगा कभी एक शिक्षण हो गया कभी थोड़ा अधिकतम तो रह जाएगा कभी पता नहीं चलेगा पुस्तक देखते विचार करते अपने आप ही निश्चय होता तो तो मिथ्या है तो मैं ब्रह्म स्वरूप अधिटाना मेरे में कुछ है ही नहीं ये सारा जगत मिथ्या है तो मुझे क्या करना है ब्रह्म ऐसे कर निश्चय हो रह जाएगा फिर रह तो जाएगा तो पुस्तक पढ़ना भूल जाएगा कुछ करना भूल जाएगा अपने स्थिर हो जाएगा मैं हरमस्त ब्रह्म ये ब्रह्म निधि ध्यान इस प्रकार होता है एकता लगातार चलना विस्तार प्रवाह लगातार चले एक तद्ध्य निधि ध्यास उचित यही निधि ध्यान है श्रवण मनन के द्वारा संशय दूर होने पर निसंदिग्ध अर्थ में, में जीव ब्रह्म के एकता में स्थापित चेत जिस चित्त को स्थिर चित्त की जो एकता है यही निधिध्यासन है इस कहा जाता है देव टीका में सायान कहावण मननाभ्याम श्रवण और मनन दोनों के द्वारा निर्विचिकित्से विग्रह बताते निर्गता -ki निर असो निर्वी चिकित्सा चिकित्सा संशय नष्ट हो गए विचिकित्सा संशय यमा असो चिकित्सा ऐसा जो अर्थ तस्वीन अर्थ का विषय इस विषय में स्थापित धारणावत पहले धारणा करना पड़ता है उसका ध्यान होता है धारणा क्या है योग सूत्र में है देश बंधस चित्त से धारणा देश संबंध नहीं देश बंधस चित्त से धारणा पहले धारणा उसके बाद ध्यान उसके बाद समाधि धारणा है देश बंधस किसी देश में रखना चित्त को बाहर हो शरीर के अंदर हो किसी देश में स्थिर करना बाहर अंदर चित्त से धारणा चित्त में धारणा थोड़ी देर स्थिर कर रखना फिर अधिक होने पर तेकता न जिसमें धारणा होने के बाद फिर प्रत्यय एकथानता प्रत्यय ज्ञान है तद विषय ज्ञान लगातार चले एकता लगातार चले वही ध्यान है आगे समाधि देश बंधन चित्त से धारणा यदि पतंजलि नहर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है यदिता एकता से एकाकार वृत्ति प्रभावतम एकाकार वृत्ति एक आकार वृत्ति जैसे ध्यान कर बैठते है अथवा गंगाजी को देखकर ध्यान करते फिर गंगाजी का चिंतन किया और थोड़ी देर मन चला गया कहीं भाग गया फिर थोड़ी देर मन में धुर लगाया फिर मन कहीं भाग गया एकाकार भी अनेक <सथी> आकार बीच में गंगाकार भी, बीच में ये बनाकार बीच में कहीं प्रपंच आकार कहीं चला गया फिर मन में गया फिर मन वहां भाग गया ये अनेकाकार है किन्तु जब लगाकार रहे बीच में अन्य चिंतन नहीं हो तो एक आकार बुद्धि का प्रभाव एक ही आकार जिसका जिसको देख तदाकार सदरूप तद विषय का चिंतन लगातार चले एक आकार वृत्ति वृत्ति है अंतकोण का परिणाम वृत्ति जिसको हम देखते तो तदाकर वृत्ति होती है घटा को देखते हैं तो घटाकार वृत्ति पुष्प को देखते हैं तो पुष्पाकार वृत्ति किसी परमात्मा की विग्रह देखते हैं तो वृत्ति अंतकोण परिणाम है गंगा जी का दर्शन कर बैठते तो गंगाकार तदाकार वृत्ति होती है ऐसे वृत्ति लगातार चले एकाकार बुद्धि का प्रवाह ऐसे प्रवाह चलेगा ऐसे गंगा जी का प्रवाह चलता रहता है बंद नहीं होता नहीं कि बीच कहीं रूक जाता है आधा घंटा एक घंटा कहीं इधर उधर चला गया इसको छोड़कर छोड़ करके लगा असर चलता रहता है ऐसे बुद्धियों का प्रवाह प्रत्येक एकाकार बुद्धि प्रवाह तुम ये प्रवाह ये तो, तो निधि पहले धारणा फिर ध्यान से करने पर एकाकर बुद्धि का प्रवाह होगा इसका नाम निधि इसमें मुख्य है पहले तो संशय नष्ट होने पर ही निधि होता है निधि प्रसिद्ध है कहाँ तो प्रसिद्ध है योग शास्त्र प्रत्येक कहा गया प्रत्येकता न्यान ध्यान ही योग शास्त्र में कहा गया ध्यान में ये भी ध्यान है निधिध्यात्म में एक ध्यान है किन्तु ये ध्यान कैसा है श्रवण मनने के पश्चात संशय नष्ट होने पर अहम सिंह ब्रह्म ये ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह ये निजीध्यासन है श्रवण मानने के बिना जो चिंतन करते हैं मैं ब्रह्म अहम सिंह ब्रह्म सुन करके ये संशय जब नष्ट नहीं होता है तो ब्रह्माकार वृत्ति सरल से बनती नहीं है उसको कहते अहंग्रह उपासना मैं ही ब्रह्म मैं ही ब्रह्म ऐसे चिंतन करते ये एक उपासना है यह उपासना मन के स्तर पर है निजीध्यासन बुद्धि के स्तर पर बौद्धिक स्तर पर जब समझ लिया बुद्धि में निश्चय होता है म सिंह ये उच्च अधिक अंतरंग ये उच्च स्तर का है और नहीं समझ करके मन से जबरदस्ती में ही ब्रहम, ब्रह्म अहम सिंह ब्रह्मी चिंतन करता है मृत्यु का प्रभाव करता है कोई प्रयत्न करता है ये भी एक साधन है किंतु ये साधन निकृष्ट है जो श्रवण मनन नहीं करके ऐसा करते हैं अर्थात संशय निवृत्त नहीं हुई कोई श्रवण कर लिया फिर बाद में अपनी चिंतन करने लगे मैं साधन भजन करूंगा किन्तु युक्ति के द्वारा मनन के द्वारा जो संभावना संशय नष्ट नहीं होता है तत्व निधि ध्यान नहीं होता है वो भी उपासना हो जाती है इसलिए इसको समझने के लिए मनन करने पर ही जो श्रवण मनन करेगा वो फिर समझ पाएगा संशय नष्ट पर ब्रह्मा कार्य में भेद है उपासना नहीं जानकर जो अहम सिम ब्रह्म शिवह इसे रखना चिंतन करना इस वो अलग है समझ करने के बाद बौद्धिक स्तर पर जो ब्रह्म कार्य वो अलग है ये समझने के बाद संशय नष्ट होने पर जब ब्रह्माकार बुद्धि होती तब तो लगता है और बौद्धिक स्तर परिचान होने पर भी ऐसा हो जाएगा वस्तुतंत्र भव्य ज्ञानम प्रमाण वस्तुतंत्र होता है ज्ञान उपासना आता है कर्त तंत्र उपासना जो पुरुष के अधिन है चाहे तो करेगा तो नहीं, कर, नहीं तो नहीं करेगा क्योंकि ये निधि ध्यान है यदि श्रवण मनने के बाद संशय नष्ट हुआ और वैराग्य है वासना नहीं है, तो अपने आप ही निधि ध्यान शुद्ध हो जाता है ये अपने आप ही आम सिंह निश्चय हो जाता है तस्व निधिभ्यासन से परिपाक दशा निधिध्यासनस्य समाधि समाधिमा। निधिध्यासन का परिपाक दशा होने पर हो समाधि पक् हो जाएगा तो समाधि ध्यात्री ध्याने ध्यान पर्य क्रध्ययकोचर परिचय निधि ध्यान काल में मैं ध्यान कर रहा हूँ ध्यान तो कर रहे ध्याता ब्रह्म बीच में त्रिपुटी का भान होता है मैं ध्याता ध्यान कर रहा हूँ ब्रह्म का ब्रह्म में हूँ ये दोनों रहता है तीनों ध्यान ध्यान धीरे धीरे में ध्यान कर रहा हूँ ध्यान ये दोनों को छोड़ करके केवल ध्यान चलेगी ब्रह्माकार व्यक्ति परिचर्ज ध्याता और ध्यान की चिंतन छोड़ करके क्रमाद एक साथ हटात नहीं होता है क्रम से ध्यान करते करते बहुत करते करते इतने हो जाएगा तनमय केवल ध्या बृति और अपने स्वरूप भूल जाएगा मैं ध्यान कर रहा हूं ये भूल जाएगा पहले तो बैठते समय इसके आसन सीधा नहीं करते बैठते दर्द होता है पैर इधर उधर करते रहते फिर मन भागता है घड़ के देखते कभी समय हुआ ये सब होता ध्यान कुछ नहीं होता है पहले आसन अभ्यास करे बैठने के लिए सभी संविधान करने के लिए आसन इसलिए पढ़ते समय बढ़ते समय पाठ में बढ़ते समय आसन लाकर बैठो ऐसे चलता है पौन घंटा पाठ चलता है तो देखो अभ्यास करके कितना बैठता हो, यदि बीच में होता बदल दिया फिर चंद का परिवर्तन करो कोई एक आसन करके ऐसे धीरे धीरे करने से दिन में दो तीन पार्ट चलता है दो, दो तीन पाठ में आसन ला बैठो ऐसा अभ्यास करो दिन में बार बार धीरे धीरे करने से आसन सिद्ध होता है अभ्यास करना पड़ता है फिर आसन स्थिर होने पर ध्यान करता है ध्यान करते समय बीच में मालूम होता है जब ध्यान लगातार नहीं होता है तो मालूम होता है मैं ध्यान कर बैठा हूँ बीच में मन इधर उधर जाता है बहुत तो विघ्न है सब हटा करके निधि ध्यान जो करता है अहमअिम्रह्माकार वृत्ति चलती है बीच बीच में मालूम होता है मैं ध्यान करात होता है और क्रमश से अभ्यास करते करते क्या होगा ध्याता में हूँ ध्यान करा हूँ ये कुछ नहीं केवल ध्या ब्रह्माकार वृत्ति चलेगी लगातार धेय ही का एक ध्यान जिसका वो किसका चित्त का चित्त कैसे निवात दीप दीप जलते समय वायु होने पर दीप हिलते दीप है शांत होकर के दीप है लगता है वो स्थिर है ऐसे स्थिर रहता है निश्चित तो ऊपर चलता है स्थिर हिलता नहीं ऐसी प्रकार चित्त स्थिर हो जाएगा धेय के विषय का ढेय का विषय करके इतने तन में जितने उपासना भी है उपासना तब तो करना है ध्यय विषय का तन्मयता हो जाए ध्यय का ही ध्यय ही हो जाए और कुछ नहीं सदरुपये जो हम ग्रह उपासना होगी अहमअ्मी को तो प्राण उपासना करते मैं ही हिरण्य गर्भ समी प्राण हूँ ऐसे उपासना ऐसे करते करते इतने हो जाएगा कि मैं ही प्राण हूँ इसमें उपनिषद आया एक संवर्ग उपासना है भाई प्राणी संवर्ग कोई ब्रह्मचारी संवर्ग उपासना करता है संवर्ग उपासना करे इतने उसका अभिमान संवर्ग मैं हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया भिचा तो गया कुछ लोग ब्राह्मणों, विद्वान लोगों देखते ही ब्रह्मचार्य आया शंबर उपासना करता है वो क्या कहता है देखो भिचा मांगे हो भिचा नहीं दिए नहीं देने बोलता है जिसके लिए सब लोग करते हैं कर्म रोज रोज प्रदान करते हैं प्रहण हिरण्यगर हो उसको भिक्षा नहीं देते क्योंकि अपने को हिरान्यगर मानता है उसमें ब्रह्मचारी नहीं मानता अरे जिसकी पूजा करते हो जिसके लिए सब रोज रोज सब कर्म करते हो उसको भी भिक्षा नहीं देते अर्थात हिरण्य कर मैं हूं मुझे भी भिक्षा नहीं देते वो वो इतने तन्मय ऐसा ही लड़ा आचार चिंतन करने पर ही धीरे धीरे ध्येय का गोचर होगा ऐसी चित्त स्थिर हो जाएगा निवास दीप उसका दृष्टान्त है ऐसे चित्त को समाधि कहा गया समाधि अभिध्य ऐसे कहा जाता शास्त्र में टीका मैं देखो निधि ध्यान तावत ध्यान ध्यानम ध्यय चित इतनो भान होता है ध्याता में हूं ध्यान कर रहा हूँ ध्या मेरा ब्रह्म है इतनी भान होता है तथा यदा चित्तम अभ्यास न बहुत अभ्यास करने से स्थिर होता है अभ्यास ध्यात्री ध्यान परिच्यज द्वितीय दिवजन है ध्यातारम ध्यानम से क्रम परिच्यज ध्यान द्वितिया एक वजन ध्यात रम को छोड़ देगा ध्यान को छोड़ देगा तद विषय का चिंता छोड़ देगा ध्यय का गोचरम एक गोचर से गोचरे विषय ध्यकी विषय और कुछ नहीं चित्त हो जाएगा तथा विधम चित्त हो जाएगा तथा सामिथ सृष्टान्तिया निवात निवात दीप अवचितीप्त वायुरहित प्रदेश जहाँ वायु चलता नहीं वर्तमान दीप वायु तेज वायु चलनात्मकवायु वर्तमान दीपो यथा निश्चलो स्थिर रहता है तद्वत् दीप जैसे चित्त भी स्थिर हो जाए तो समि शंका करते नाध वृत्तीना अनुपलब्धो। समाधि काल में तो ध्येय का गोचर है वृत्ति ध्यान का ज्ञान नहीं होगा वृत्ति की उपलब्धि नहीं होगी वृत्ति की उपलब्धि हो तो ध्यान का ज्ञान होगा त्रिपुटी हो जाएगा तो समाधि नहीं समाधि काल में वृत्ति नाम अनुपलब्ध हो मनो के अंतकरण वृत्ति अहम ब्रह्मा ब्रह्म इसे ब्रह्मा कार वृत्ति की उपलब्धि नहीं होगी नहीं होने पर कैसे निश्चय होगा ध्येय का वृत्ति ध्यय को ही विषय वाले वृत्ति है ओ सम ये कैसे निश्चय होगा धेय का गोचरत्व अपनी निश्चय तो न सकते केवल धेय को ही विषय करती है वृत्ति ऐसा भी निश्चय नहीं हो सकता है वृत्ति की उपलब्धि हो तो मालूम होगा वृत्ति किस विषय का वृत्ति की, की उपलब्धि नहीं होने पर धेय विषय की ही वृत्ति है यह निश्चय नहीं हो सकता है तो कैसे समाधि का निश्चय होगा यहाँ तक शंका है इतिहास वृत्ति सद्भाव से अनुमानगम्य तो आत्मैव सिद्धांत कहता है समाधिकालय में वृत्ति है वृत्ति का सद्भाव अनुमानगम्य समय निश्चय नहीं होगा पश्चात सामजिक पश्चा अनुमा से निश्चय कर वृत्ति गम्यमे मिथ्यासी गांधी का वृत्तस्तु तदीम ज्ञाता अप्यात्मगोचरा तदानि वृत आत्मगोचरा अज्ञाता व्युत्थित समत्थित स्मरण अन्मीय तदानी का स्थानीय की जो वृत्ति है अहमस्में ब्रह्म वृत्ति आत्मगोचरा आत्म विषय करने वाली है आत्मा गोचर या वृत्ते आत्मगोचरा आत्म विषय की वृत्ति तदानता तदीम सामि काल में ज्ञात नहीं नहींयुते उपलब्ध नही परी वित्तीता स्मरण अन्मीय वित्तीत सामिकी पैदा होता है उठाना समाधि छोड़ करके अभी उठ गया फिर हो गया समाधि त्याग कर दिया उसका स्मरण होता है है इतने समय में समाहित रहा स्मरणा समुथित उत्पन्ना सम्यक उत्तर सम्यक उत्पन्न स्मरण से अनुमान किया जाता है स्मरण होता है कि इतने समय में समाहित रह गया पहले तो बड़े कठिन से ध्यान करता है ऐसे अभ्यास करते करते कभी ऐसे हो जाएगा कुछ मालूम नहीं होगा ऐसे एक घंटा रह जाएगा दो घंटा रह जाएगा पता ही नहीं चलेगा फिर बाद में दिखेगा ऐसे दो तो घंटा में वो भी इतने समय में समाहित तो था ऐसे स्मरण होगा ये विक्षित समुथित स्मरणार्थ विचित्व तो होने पर जो पुरुष है उसमें जो उत्पन्न होते स्मरण इस स्मरण से अनुमान करते है कि समाधि उसी काल में ब्रह्माकार वृत्ति थी ऐसे अनुमत अनुमान किए जाते हैं आत्म बहुबरी आत्मा है गोचरो गोचर आत्मा गोचरो यासान। यासान ताहा तो क्या गोचरना पदी कार्य समाधि उ समाधि त्याग करने पर पुरुष में जो स्मरण होता है समुथित स्मरणार्थ समु का उत्पन्न में उत्पन्न होता स्मरण कैसे स्मरण होता है एतावंतम कालम समाहत भूम इतने काल में समाहित तो हो गया ऐसा स्मरण होता है इतव रूपाद इस रूप स्मरण से ऐसा स्मरण होता है तो उसका अनुमान करते इतने समय समाहित था ब्रमाकारी क्यूंकि यद यद स्मरिये तब तथा अनुभूत जो जो स्मरण होता है पहले उसका अनुभव होता है इसलिए अभी स्मरण होता है तो इससे वृत्ति के अनुभव साक्षी के द्वारा हुआ था वृत्ति के अनुभव साक्षी होता है ये लोक व्याप्त लोक सिद्धता दी ये व्याप्ति लोक में सिद्ध जो जो स्मरण कोई करता है तो पहले अनुभव हुआ था अभी उठने के बाद स्मरण होता है इतने समय में समाहित था तो वृत्तियों का अनुभव साक्षी के द्वारा हुआ था ये अनुमान करते वृत्ति थी तो। आगे शंका करेंगे वृत्ति की अनुवृति समाधि काल में होती कैसे उस समय तो कुछ प्रयत्न नहीं करते समाधि काल में कुछ प्रयत्न नहीं स्थिर होकर रह गए तो उस समय वृत्ति की के अनुभूति कैसे होती अपने है अपने आप कैसे रहेगी नम तदान वृत्ति उत्पादक प्रयत्न तदाने क्या समाधि अवस्था में वृत्ति के उत्पादक प्रयत्न नहीं कितने प्रयत्न करने पर ब्रह्मा कार्य वृत्ति होती है ध्यान लगता है और समाधि व्यवस्था में वृत्ति के उत्पादक कोई प्रयत्न नहीं जब प्रयत्न ही कफम वृत्ति अनुभूति त्रिवृत्ति की अनुभूति अनुपश्चात बर्तन विचय वृत्ति रहने कैसे वृत्ति रहती रहेगी लगातार यह शंका करते वृत्ति की अनुभति कैसे होगी वृत्ति लगातार रहेगी कैसे ऐसा संक्रांत कहते हैं तात्कालिक प्रयत्न अभावे भी उस समय प्रयत्न तो नहीं उस समय प्रयत्न नहीं होने पर भी पहले प्रयत्न क्या है बहुत बार ध्यान अभ्यास करते करते प्रयत्न करते करते वो प्रयत्न और समाधि के पहले भी प्रयत्न करेगा बेटा प्राथमिक आदे व प्रथम प्रयत्न है जो समाधि के पहले प्रयत्न करके बैठा ये प्रयत्न होगा और बहुत बार जो अभ्यास किया है उससे अदृष्ट आदि सहकारी सही अदृष्ट होता है पुण्य बहुत पुण्य है और अभ्यास जन्य संस्कार रहता है इसके कारण वो सहकारि कारण से वृद्धि होती है बार बार अभ्यास जन्य संस्कार होता है अध्य विशिष्ट पुण्य बहुत जन्म की पुण्य फल देता है जब निष्काम होकर के कर्म भीत तो कर्म वर्णास्म भी तो कर्म करता है उपासना करता है इच्छा की फल्छा रहित होकर तो के उस ज्ञान के साधन हो जाते हैं ऐसे पुण्य विशेष कर्मा शुक्ल शुक्ल योगी नाम अशुक्ल कृष्ण योगी नाम ये शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं जो पाप नहीं और फल इच्छा से किया किन्तु फल इच्छा रहता है ऐसे कर्म अंत शुद्धि का साधन होता है ऐसे पुण्य विशेष हो अदृष्ट है और बार बार अभ्यास जन्य संस्कार है ये सहकारी काम है। और समाधिक अवस्था आरंभ के पहले प्रयत्न करता है इसी प्रयत्न से आगे चलेगा प्राथमिक आदि व प्रयत्न आदि सहकारी सहित अधिक सहकारी काम इससे मृत्यु की अनुभूति होती है